माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी उद्बोधन कलकत्ता आज जगतधात्री पूजा है सुबह से ही भक्तों का समागम हुआ है योगेन माँ के घर पर पूजा है वे सुबह आकर ही लौट गई माँ को अपने घर आने के लिए कह गई है एक भक्त ने आकर माँ को प्रणाम कर कहा माँ इस अधम संतान के घर पर एक बार चरण रथ देने की कृपा करें मां ने कहा अच्छा देखती हूं शाम को जा सकती हूं कि नहीं तुम शाम को एक बार आना यदि संभव हुआ तो जाऊंगी दोपहर को मां और हम सभी योगेन मां के घर जाकर ठाकुर का दर्शन करके लौटी मां ने सारे दिन उपवास किया था क्योंकि उनके घर जयराम बाटी में पूजा है शाम को चार बजे के बाद जब सारी पूजा समाप्त हो गई तब माँ ने प्रसाद पाकर थोड़ा विश्राम किया भक्त माँ को लेने आया है सुनकर माँ ने कहा सुबह उसने इतना कहा है जाकर एक बार हो आऊं उसका घर अधिक दूर नहीं राजवल्लभ मोहल्ले में है माँ के गाड़ी से उतरते ही उन लोगों ने माँ का पैर धोकर उस पानी को रख लिया मकान छोटा है और फिर टूटा हुआ है हम लोग देवी को प्रणाम कर भीतर गए उन लोगों ने कमरे में एक आसन बिछाकर मां को बिठा दिया मां कमरे के दरवाजे के सामने आसन बिछाकर बोली मैं यहीं बैठती हूं। एक वृद्धा मां से बात करने लगी वृद्धा मां मेरे लड़के को आशीर्वाद दो उसकी पूजा करने की बहुत इच्छा थी लेकिन घर मकान कुछ नहीं है किसी प्रकार मां की पूजा हुई है उसने स्वयं ही सब कुछ किया है माँ आह अच्छा किया है जब माँ आई है तब घर द्वार सब हो जाएगा तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है खूब भक्ति है थोड़ी देर बाद प्रसाद आने पर माँ ने उसे थोड़ा सा मुँह से लगाया और चलने के लिए उठी माँ ने देवी को देखकर कर एक रुपया देकर प्रणाम करके कहा प्रतिमा अत्यंत सुंदर हुई है माँ के चेहरे का भाव अद्भुत है भक्त ने पूजा की है तो घर लौट कर कहने लगी कैसा मकान था माँ थोड़ी सी बैठने की भी जगह नहीं थी उस मकान में कैसे पूजा किया है माँ ने कहा और क्या करेगा कहो तो गरीब मनुष्य है आहा माँ को ले आया है वह ब्राह्मण भक्त है माँ कृपा करके उसके घर आई है जयराम बाटी से पत्र आया है कि वहाँ माँ की पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई है तथा बहुत लोगों ने प्रसाद पाया है माँ कहा जो हो माँ की कृपा से पूजा भली भांति सम्पन्न हो गई बेटी बड़ी चिंता हो रही थी कि वे लोग क्या करेंगे जान वहाँ है इसीलिए माँ को माँ की पूजा अच्छी तरह से हुई है एक दिन संध्या के बाद माँ राधु के पास बैठकर उसे सेक दे रही थी उसके दोनों पुट्ठे के नीचे बहुत दर्द हो रहा है एक स्त्री माँ को प्रणाम करके बैठी माँ आओ बेटी कैसी हो भक्त अच्छी हूँ राधू को क्या हुआ है माँ माँ राजू को वही पुरानी तकलीफ है बेटी देखो ना लड़की मेरी मरी जा रही है पता नहीं कहाँ से यह दर्द आ गया इतना इलाज किया जा रहा है कितने देवताओं को मनोती मानी गई कोई नहीं सुनता है भक्त ठीक हो जाएगी माँ डर की कोई बात नहीं माँ तुम लोग यही आशीर्वाद दो बेटी थोड़ी देर बातचीत करने के पश्चात भक्ति स्त्री प्रसाद लेकर चली गई तो मैंने माँ से कहा यह क्या वही है माँ कैसी हो गई है पहचानी ही नहीं जा रही है माँ कैसे पहचानी जाएगी बेटी पाप प्रवेश करने पर क्या उससे रक्षा हो सकती है हम लोगों के यहाँ उसके आने पर रोग है इसीलिए रात में छिपकर आती है मैं पहले तो मैंने उसे आपके पास रहते देखा है माँ हाँ पहले मेरे पास दिन में रहती थी रात में घर जाती थी राधु की इससे कितनी सेवा की है फिर कुछ कर्म के चक्कर से ऐसा हो गया बेटी मेरे पास आना ही बंद हो गया उसका इस जन्म का कुछ नहीं है सब पुरु जन्मों का है